श्रीमदवदीता थो गीता गीता का सार श्लोक संख्या 26 से आगे अनुवाद अनुवादों तात् कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयतरणारवंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लूपस्थापकाचार्य के, के द्वारा ज्ञानांजन शलाक चक्षुन्मील ये तस्में श्रीगुर्वाग नम श्रीचतन्य मनोभीष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदम हिम द तब तो सब भगवान स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा है वो उसकी न तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है वो शाश्वत है कभी मरती नहीं है इसका कैसे स्थापित कर रहे हैं अभी तक किया भगवान ने पच्चीसवे श्लोक तक छब्बीसवे श्लोक नहीं पच्चीसवें श्लोक अभी भगवान उल्टा लॉजिक भी दे रहे हैं तो भगवान कह रहे कि यदि तुम ये भी मान लो कि आत्मा शाश्वत नहीं है अर्थात वो जन्म भी लेता है और मर भी जाता है यदि तुम ये भी मान लो कि हमारा कोई पुनर्जन्म है नहीं इत्यादि इत्यादि जो भी है यहाँ कम से कम आत्मा शाश्वत नहीं है वो कभी शुरुआत होती है हो उसकी और कभी अंत होता है तो भी तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है इस युद्ध में ये भगवान तीन श्लोक में ये तर्क रख रहे हैं अभी अथ चैनमित्य जातवा मनसे मृत तथा महाबाहो नैनम शोचित अर् अथ मतलब और यदि च एनम इसको नि हमेशा जन्म लेता हुआ तुम मानते हो वा नि मनस मृत या तो फिर तुम इसको हमेशा मरता है इस प्रकार से भी मानते हो तथापि तभी तथा, भी, तथा, भी, तथा भी, तभी भी हे महाबाहु, अर्जुन तुमको स्वम तुम न एनम इसके ऊपर न सोची तुम्हारा से शोक करने की जरूरत नहीं है यदि तुम ये भी मानते हो कि हमेशा जन्म लेता और हमेशा मरता है तो भी हे महाबाहु, अर्जुन तुमको इसके ऊपर शोक करने की जरूरत नहीं है जातस्य धातस्य ही जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत से चरिहार्य थे न तो शोची तुम्हारा सी जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु तो निश्चित है आप सोचते नहीं कि जन्म आत्मा जन्म लेता है और आत्मा मरता है ठीक है आत्मा ने जन्म लिया है तो मरने वाला भी है यदि तुम ये मानते हो कि आत्मा जन्म लेता है तो आत्मा मरेगा भी और यदि मरता है तो जन्म भी लेगा तो जन्म जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है और जो जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित है आत्मा के अलग तो अलग लेवल पे नहीं जो मर गया वो कैसे जन्म लेगा? तो फिर जिएगा मतलब वही आत्मा ही तो है नहीं? नहीं, आत्मा हमेशा जन्म लेता है हमेशा मरता है हाँ। तो मरने के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा मरने के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा और जन्म लेंगे तो मरेगा तो सही हाँ। उस प्रकार से लोग जिक्र कर रहे ध्रुवम जन्म अच्छा बैग में ऐसा नहीं कि मर गया उसके बाद जन्म लेगा मतलब ये फिलोसॉफिकल लेवल पे प्रकार से यदि दूसरी तरह से देखे तो दूसरे भी एक प्रकार के होते हैं जो आत्मा के अस्तित्व को तो मानते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि वो भी एक समय आया और जब मृत्यु मुक्ति हो जाएगी तो वापस उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा मुझे लगा कि दोनों प्रकार के हैं ध्रुव मतलब मतलब वो जब पैदा हुआ वो तो मरेगा तो मरा तो उसके बाद फिर से पैदा हुआ देखिये इस ये श्लोक अलग अलग प्रकार से लगाया जा सकता है एक जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं उनके लिए ऐसे है कि भाई जिसने जन्म लिया उसकी तो मृत्यु होगी सही और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दूसरा जन्म तो होने ही वाला है वो खुद मरता नहीं है आत्मा अमर है जो आत्मा के अस्तित्व में स्वीकार करता है इस प्रकार से उसके लिए श्लोक ऐसे लागू होगा कि निश्चित है इसके पीछे वाले श्लोक में भगवान कह रहे कि आत्मा का जन्म और मृत्यु हो रही है मान लीजिए तो उस केस में एक तो मायावादी को श्लोक लागू पड़ेगा कि जो एक निर्विशेष निराकार ब्रह्मा था उसमें से आत्मा उत्पन्न हुई उसमें से उत्पन्न भ्रम उसमें से ब्रह्म, ब्रह्म से जब ब्रह्म कवर हो गया तो सब अलग अलग अलग अलग आत्माए होगी तो आत्मा का जन्म हुआ यहाँ पे और जब मुक्ति होगी तब आत्मा वापस अपना अस्तित्व समाप्त कर देगी अर्थात वो मर जाए मर जाए। आत्मा मर गई वो आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई ना तो आत्मा एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत आत्मा का जो अस्तित्व उस खत्म हो गया ना ब्रह्म होने पर अस्तित्व तो नहीं आई और भ्रम समा... समाप्त होने पर अस्तित्व तो खत्म हो गया पता ही नहीं कि वो इंडिविजुअल है भ्रम है ना, ना। तो इसलिए ये मायावादियों को भी ऐसे लागू पड़ सकता है और तर्क से देखें तो फिर वो उस प्रकार से ले सकते हैं इसको यदि तुम मानते हो कि आत्मा का जन्म है तो उसकी मृत्यु तो हो गई क्योंकि जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित है और यदि तुम मानते हो कि आत्मा मरती है नित्यम व मन्य तो भाई मरने के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा ना इसका अर्थ उसका जन्म भी है एक चीज माना मतलब जो मर गया तो उसका जन्म तो हुआ ही था तभी तो मरा तो मरने वाला फिर मर जा मतलब नहीं ये ये लॉजिक की बात है आई थिंक ये तीसरा पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बोल मरता है उसके बाद फिर जन्म लेगा मरेगा मतलब जन्म लेगा। वो, वो उस की बात जो पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं जो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते आत्मा के अस्तित्व स्वीकार कोई स्वीकार नहीं करते जो ऐसा मानते आत्मा जन्म लेता है और आत्मा मरता है जैसे व्यक्तियों के लिए पॉइंट है कि वो यदि मानता है कि आत्मा मरता है तो फिर तो उसको ये भी मानना पड़ेगा आत्मा जन्म भी लेता है तभी तो मरेगा जन्म कहाँ से लेता है? और यदि जन्म लेता है ऐसा कोई मानता है तो उसको ये भी मानना पड़ेगा जन्म लिया है तो बाद में मरेगा भी तो तभी तो जन्म। वो कभी मरा था तो जन्म लेता आपने पुनर्जन्म का विज्ञान स्वीकार कर लिया ठीक है चलिए तो भगवान कह रहे तो तस्मात अपरिहार्य अर्थ है तो इसलिए जन्म और मृत्यु तो अपरिहार्य है उसको आप कुछ भी प्रयास करो उसको आप रोक नहीं सकते हो अपरिहार्य है जिसका परिहार नहीं हो सकता उसको अपरिहार्य है कहते हैं तो इसको तुम रोक नहीं सकते हो जन्म और मृत्यु को किसी भी दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को मानते हो कि नहीं मानते हो नित्य <laughs> अस्तित्व को तो तुम जन्म और मृत्यु तो नहीं रोक सकते हो किसी भी प्रकार से तो ऐसी जो वस्तु है जिसको तुम रोक नहीं सकते उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है तस्त अपरिहार्य थे ना तो अनुशोचित महारे फिर भगवान कहते हैं अव्यक्ता भूतानी व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निधना तस् का परिदेवना तत्र का परिदेवना की ये आधुनिक लोगों का जो मत है उसको भी खंडन कर रहे हैं कि आत्मा मरता है या शरीर अब तो आत्मा को स्वीकार नहीं करते शरीर ही सब कुछ जन्म लिया और मर गया बात खत्म हो गई सही तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले जब ये शरीर अस्तित्व में आया आपका किसी का भी उसके पहले यह व्यक्त नहीं था कोई लक्षण नहीं व्यक्तनी कुछ था नहीं वो सब ये भूमि और जल अग्नि वायु ये सब था वही था बीच में अव्यक्त आदि शुरुआत में फिर बीच में इकट्ठा हुआ सब और एक बलराम जैसा दिखने वाला किसी को बना दिया ठीक है तो बलराम के शरीर में भी आप यदि कुछ भी देखेंगे तो ये पांच पत्वों में से कुछ ना कुछ निकलेगा पूरा छिन्न भिन्न भी कर देंगे तो ठीक सही? तो व्यक्त मध्यानी भारत है भारत ये जो बीच में जब उसका जन्म हुआ वहाँ पे ये सब जो वस्तुएं हैं इकट्ठा होकर के बलराम जैसा दिखने लगी तो बलराम नाम का व्यक्ति व्यक्त हो गया हमारी इंद्रियों को कितने साल की उम्र है आपकी सोलह तो सत्रह साल पहले बलराम व्यक्त नहीं था अव्यक्त था अभी वो हमारे सामने बलराम की तरह व्यक्त रूप में वही भूमि आप खम सब मिलकर आ गए हैं वो दिख रहा है बदल रहा है तो लेकिन व्यक्त तो है न बदलाव भी दिख रहा है व्यक्त रूप में है और अव्यक्त निधन अन्य वब निधन हो जाएगा जब मर जाएगा तो वापस वो सब अपने अपनी जगह पे मिल जाएगा तो बलराम रूपी जो हमारे सामने दिख रहा है पुतला वो वापस इंद्रियों को गोचर नहीं होगा अव्यक्त हो गया। तो जो पहले भी अव्यक्त था बाद में भी अव्यक्त है बीच में थोड़ा सा आ गया तो उसके लिए इतना शोक करने की क्या जरूरत है ये हमने शरीर के विषय में लिया ऐसे किसी भी वस्तु के विषय में आप ले तो ऐसी प्रकार से है ना जैसे पहले ये पूरी कम्युनिटी यहाँ पे जो है अलग अलग घर सब कुछ कुछ भी व्यक्त था यहाँ पे कुछ नहीं था एक भी घर नहीं था लेकिन घरों में जो उपयोग सामान है वो सब कहीं ना कहीं था भाई कीट है सीमेंट है चूना है रेती है खपरेल है सही? पत्थर सब कहीं ना कहीं व्यक्त था वो सब मिल करके आ करके यहाँ पे घर रूपी वस्तु को व्यक्त कर दिया अभी हमको घर की तरह दिखता है और आज से पचास साल बाद यही जो ईट चूना मिट्टी पत्थर सब है वो अपने जगह पे मिल जाएगा और ये घर जैसा नहीं दिखेगा हमको वो अव्यक्त हो जाएगा 50 गिनो 100 गिनो भाई आपको जितना गिनना गिनो कुछ समय बाद वो अव्यक्त हो जाएगा तो ऐसे व्यक्त और अव्यक्त होने पे कोई थोड़ी रोता है तत्र का परिदेवना ऐसा। ये भगवान यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं कि यदि आप ये भी सोचते हो कि भाई कोई आत्मा जैसी वस्तु नहीं है यह शरीर जब जन्म लेता है तब हम जन्म लेते हैं और यह शरीर खत्म होने पर हम खत्म हो जाते हैं तो भी इस पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केमिकल के थैले के ऊपर कौन शोक करता है इस विषय में हमने काफी चर्चा कर ली है पहले ही काफी महीनों पहले लिखते हैं पढ़ते हैं किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है सदा सदा मरता है तो भी है महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण है तात्पर्य सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यही मानता है नहीं मानता या नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवदगीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परि परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं आधुनिक भौतिक विज्ञानिक तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा तत्त्त, रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है संप्रति अनेक छदम धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं साथ साथ और साथ ही का का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसे शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कार्य कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु वैज्ञानिक युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणुआत्मा का अस्तित्व है या, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की क्या कोई आवश्यकता नहीं है यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामा तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था किन्तु साथ ही कृष्णा ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहू कहकर संबोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए तात्पर्य मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा से होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाह यह विधि या कानून को भंग नहीं करना चाहता था क्योंकि वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है त्पर्य यह स्वीकार करते यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते कहा जा सकता है कि, कि किसी भी दशा में शोक करने की का कोई कारण नहीं है आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं इस अदृश्य रहने को इस इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है किन्तु काल से वस्तुए प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है अंतर इतना ही है अंतर इतना ही है अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने की कोई, का, कोई कारण नहीं है यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्था में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं केवल मध्य में प्रकट होते हैं और इस तरह से इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता यदि हम भगवदगीता के इस वैदिक निश्चर्ष को मानते हैं कि यह भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है अंतवंत इमे देहा किंतु आत्मा शाश्वतें निश्चय नित्य शोकता शरीर न तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा यह शरीर वस्त्र के समान है अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता यह स्वप्न के समान है स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं किंतु जागने पर देखते ही देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है अतः हमें अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को मानें या ना माने शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है तो, शरीर है अभी मर जाएगा चला जाएगा तो उसके बाद मतलब कोई ना कोई ऐसा शरीर होगा जो जैसे मेरा शरीर है यही शरीर वापस आएगा यही नहीं आएगा दूसरा शरीर तो हर बार बदलती जाएगी अलग अलग, अलग तो, मतलब ऐसे नहीं कि पहले का वापस आ जाएगा पहले का नहीं वापस आएगा हमारे जैसे मनुष्य जीवन में तो हमारे जैसे कार्य उस प्रकार से दूसरा शरीर प्राप्त होगा चिड़िया का हो सकता है पक्षी का मनुष्य की बात कर रहा हम यही स्वरूप जो हमारा है मनुष्य अभी मनुष्य शरीर में है बाद में दूसरा शरीर प्राप्त होगा जैसे अभी किसी का मुंह काला है तो वही उसका जो है वही अगली बार ना, ना, ना। क्यों ऐसा क्यों पूरा बदल के आता है काला की क्या बात कर कोई सफेद गाय बन सकता है अभी काला लड़का लड़की बन जाए चीटी बन सकता है लाल होगा तो मकोड़ा बनेगा तो काला हो जाएगा कुछ भी बन सकता है। मनुष्य जीवन में हम जब है तो हम जो कार्य करते हैं उस प्रकार से दूसरा जीवन मिलता है दूसरे सभी जीवन में निश्चित है इसके बाद ये वाला मिलेगा इसके बाद ये वाला मिलेगा तो बहुत आना पड़ेगा। इसके मनुष्य जीवन अमूल्य है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन अमूल्य है सोकर वेस्ट मत करो अभी सफेद हो पता नहीं बाद में कौन सा काला जन्म मिले सफेद लाल मिले पता नहीं, नहीं रक्षा और मनुष्य को मनुष्य जन्म मिले जरूरी नहीं है कुछ भी मिल सकता है हमारे जैसे कार्य है उस प्रकार का जन्म प्राप्त होता है अगला जन्म तो, तो गाय तो जाती है, है? मनुष्य बोलते हो तो मनुष्य ही है ना तो, तो बोल देते, तो देते। मनुष्य भी बोलते है जनरली नृ जाति बोलते नी मतलब नर जाति मैंने तो कभी सुना नहीं पर गाय बोलते तो गाय को ही देती गौशाला तो गाय तो को ही देती थी गौशाला भी बैल आता है उसमें बैलशाला अलग कर दिया ना वो तो अलग करने के लिए हमारे सामान्य जवाहर में वही जवाहर समझ नहीं आता है है मतलब मतलब भी आ गया चार शेर है। तो पूरी शेर, तो शेर देखना पड़ेगा नहीं पता तो वो अलग बात है लेकिन वो हिरण केवल एक अपराध के कारण बने थे तो हिरण बन गए और उनका लिखा हुआ था कि हिरण के बाद भी वापस एक विशेष परिस्थिति वास्तव में भक्ति में लगता है तो वो क्या क्या बनेगा आगे जा करके पतन भी होता है तो भगवान जाकर के जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा एकदम डाउन जा करके जाकर ऊपर तो आना होगा भगवान को, पता रहता है। हो पता रहता है। भगवान को सब पता हो तो है इसलिए वो विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है भरत महाराज जैसे भक्तों के उनको पतन होना भी पड़ा तो बस एक बार बना दिया जो भी बनना था, हीरन, था। हीरन बना दिया लेकिन हिरण बन कर भी उनको सब स्मरण रहा उनकी भक्ति का फिर वो से वापस बन गए तो वही बात है ना उनको सब याद रहा तो विशेष हिरण है ना सामान्य एक व्यक्ति जो पतन होकर के हिरण बनता है ऐसा हिरण नहीं है विशेष हिरण है इसलिए उसमें विशेष परिस्थिति तो इस विषय में और कोई चर्चा करनी कोई वो तो, तो सोचना पड़ेगा देखना पड़ेगा शास्त्रों को पहला वाला सोच क्यों ऐसा बोले? क्या कि कि ये जन्म होता है इसका ये तो ये तो मरता है तो भी आप शोक नहीं कर सकते क्यूँकी यदि सब कुछ केमिकल से आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं। वही चीज है ना एक समय उसका शुरुआत हुई आपकी एक समय शुरुआत हुई और बाद में अंत हो गया जन्म और मृत्यु के बीच ही आपका जीवन है ठीक है तो फिर शोक करने की याद क्या जरूरत है जो तो हमेशा से वही ही रहा है ना कितने सारे लोग आ रहे हैं जन्म ले रहे इतने मर रहे है वो तो होने ही वाला है उसमें फिर क्या चिंता करने की जरुरत उसमें शोक की क्या जरूरत तो है कभी तो खत्म होने ही वाले है कभी तो खत्म होने ही वाले हैं और दूसरे बहुत सारे एक खत्म हुआ तो चार ने और जन्म ले लिया ऐसा तो है तो फिर जन्म का विज्ञानी है इसीलिए तो बोल रहे हैं तो इसकी कोई शौक करने की जरूरत नहीं है शौक कर रहे हो कि ये सब करके मैं नरक में जाऊंगा मैं मैं इधर जाऊंगा, जाऊंगा, उधर ये सब क्या शौक करने की है? कुछ है ही नहीं। नहीं। नहीं। जब कोई सी जोड़ शौक करने की जरूरत ये निष्कर्ष आया हुआ था पहले से मैं नास्तिक पालन करता था पहले से जब तक की प्रभुपात की तो संपर्क में नहीं आया तब तक तो मेरी फिलोसॉफी यही थी क्या जन्म लेने पे हमारा अस्तित्व आता है और हमको जो भी अभी अनुभव हो रहा है वो सब अनुभव तो हमारे केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं तो वो ब्रेन सेल्स में है वो अनुभव वो हमको लग रहा है कि हम है ये ये हम है ये अस्तित्व का अनुभव भी वो वहीं थी और कुछ है नहीं हम हम जैसी कोई वस्तु है ही नहीं एक्चुअली में लेकिन ये तो एक भ्रम है और जब मरेंगे तब सब खत्म हो जाएगा हमारा ये हम अस्तित्व में है ये जो अनुभव है वो अनुभव भी खत्म हो जाएगा ये फिलोसफी तो इससे मैं ये निष्कर्ष पाता था तो फिर इतना सब लोग आ, ये सब पागल लोग हैं लोग इतना रोते हैं क्यों रोते हैं रोने की क्या जरूरत तो है मर गया तो थोड़ा केमिकल डिफ्यूज हो गया तो होना ही था और इसको इतना रोने की क्या जरूरत है बच्ची गाड़ी टूट जाती है तो की होता है कि भाई वो इससे इसलिए सोचते रहता इससे आनंद मिलता वो आनंद भी तो केमिकल है आनंद ना तो आनंद हो तो है लेकिन रोना भी मतलब तो वो जो अनुभव की बात है वो जो सेंटीमेंट है वो एक्चुअली में कोई वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं है रोना भी अपना खून की रोने क्या जरूरत ऑलरेडी गाड़ी टूट गई फूट गई और अभी उसमें रो करके और दुखी हो रहे हो और खून जला रहे इसलिए मैं ये निष्कर्ष में शाती तो कोई ये सब सेंटीमेंट है इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं hmm. कोई जन्म होता है तो भी क्या चिंता है मर गया तो भी क्या चिंता है कोई बीमार हुआ तो भी क्या चिंता है और फिर ये सब देश के नियम बनाने की भी क्या जरूरत है किसी ने गाड़ी फोड़ दी तो उसको एक सजा है किसी का शरीर फोड़ दिया तो ज़्यादा सजा है तो ये ज्यादा सजा रखने की क्या जरूरत है गाड़ी ज्यादा महंगी है उसको ज्यादा सजा जो गाड़ी फोड़ता है उसको ज्यादा सजा दो शरीर तो आपको तीन सौ में बन जाएगा वो वो भी तीन सौ तीस रूपए केमिकल है उसमें बनता तो मुफ्त मुफ्त में मुफ़त में कैसे है आपको कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है शरीर बनाने के लिए नेचुरल ही थो आपने थोड़ी ना बनाई आपको उसके लिए मेहनत थोड़ी न करनी पड़ी करनी पड़ी नाने के बाद खाने की मेहनत थोड़ी है खाने में मजा आता है तो ये तो है है जो जो बनता कोई से से लेके लेके तक तक जन्म जन्म भी वो सब बिना कोई मेहनत के मिलता है ये मेहनत तो करनी पड़ेगी ना खाना का वो तो व्यर्थ ही मेहनत करती इतने सारे पेड़ आराम कर है तो तो पेड़ है काफी चीजें है सब मिल जाते हैं आपको खेती करने के भी क्या जरूरत तो तो तो है तो कुत्ते थोड़ी ना खेती करके जीते है ये तो मनुष्य पागल हो ये तो कुत्ते मरते हैं कुछ नहीं मरते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं मरते वो ज्यादा नेचुरल जीते है हम लोग ज्यादा आसानी से मरते हैं वो तो बहुत हेल्दी लाइफ जीते है अलग अलग प्रकार से कुत्ते है बिल्ली है अलग अलग अलग अलग पशु पक्षी सब अपना अपना खाते हैं उनको कोई मेहनत नहीं है तो खाने पीने तो तो तो तो के लिए लिए थोड़ी मेहनत मेहनत उनको तो तो करनी पड़ती है कर रहे तो आपका देखो अभी मैंने क्या बोला मैं नास्तिक हूँ नास्तिक की फिलोसॉफिक के ऊपर मेरा ये फिलोसॉफिकल कंक्लूजन था ये सब तो ठीक है भगवान भगवान करना चाहिए उससे कुछ लोगों को मजा आता है जैसे हम फिल्म में जाते तो उसमें किसी लोगों को मजा आता है वो तो रखा क्या है जीवन में बस किसी को उससे मजा आता है किसी को क्रिकेट खेलने से मजा आता है किसी को टेनिस खेलने से मजा आता है किसी को भगवान के पास जाने से मजा आता किसी को आगे में कुछ जाना तो, तो ये जो अच्छा लगता है वो करो ये मेरी फिलोसॉफी थी एक की और उस तरह से वो फिलोसफी का आधार पर मेरे कंक्लूजन पे है कि ये सब सेंटीमेंट है ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए ये सब सेंटिमेंट है से शोक करना वो बुद्धिहीनता है पढ़ना थी थी? कुछ ही नहीं खुश रहो हमेशा तो इसलिए ये मेरी फिलोसफी थी ये जो है मतलब उस नास्तिकता वाली फिलोसफी के आधार पे भी यही निष्कर्ष आ रहा था कि कोई शोक करने की जरूरत नहीं किसी चीज़ पे ना तो हर्षित होने की जरूरत है तो शोक करने की जरूरत नहीं है ऐसे एक लाख रुपए मिले जाए एक करोड़ रुपए मिल जाए क्या हर्ष क्या केमिकल है ये भी केमिकल सब कुछ केमिकल ही है कोई हर्ष करने की जरूरत नहीं कोई शौक करने की जरूरत नहीं जीना बेचा तो ये मैं कंक्लूजन पे जो भगवान कह रहे हैं नास्तिकतावादी फिलोसोफी भी उसी निष्कर्ष पे कि शोक नहीं करना चाहिए मैं नहीं करता था शोक प्रैक्टिकल अभी पुत्र होता कई रिलेटिव मरे कुछ जिनसे मैं बहुत ही आज मतलब कांटेक्ट में था मैं शॉप नहीं करता था इवन घर पे जाने पे भी मुझे वो ऐसा नहीं होता था घरे में तो अभी हॉस्टल से घर आ गया बहुत अच्छा है अरे माता पिता कितने अच्छे हैं तो वो भी लगाव नहीं था इतना ये फिलोसफी बता रहे तो तो <laughs> कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिलोसोफी के अनुसार चलते हैं कुछ लोग ऐसे होते जो फिलोसफी को अपने अनुसार चलाते हैं उसमें अंतर होता है। मैं अनुसार है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, है उसके अनुसार ही हाँ। उसके अनुसार एक्शन नहीं होती क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार एक्शन और... कार्य कार्य क्रिया क्या होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग के उसके अनुसार हाँ। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बदलना भी कठिन है और बदल जाए तो अपना वो कार्य भी बदल देता है ऐसा नहीं कि वो बदल गया उसके बाद आपको उसको बार बार जब जोड़ा फट रहा है ये करो ये तो मैं उस प्रकार का व्यक्ति था लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा था कि ये फिलोसॉफी के अनुसार जो भगवान कह रहे हैं कि यदि आत्मा नहीं भी है तो वो भी शोक करने की जरूरत नहीं वह कंक्लूजन उससे भी आता है उसका मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है तो मैं एक और इसके ऊपर से निष्कर्ष पे आया था कई लोग बोलते थे इधर मत जाओ इधर भूत है इधर भूत दिखेगा तुम तो अकेले क्यों घूमते हो कभी इधर तो भूत होता है तो मैं उनको बोलता था देखो भाई मैं तो मानता हूँ कोई आत्मा जैसी वस्तु है नहीं इसके भूत है भूत नहीं है तो उधर जाने से मुझे क्या डरने लगे माना और मान लो भूत दिख गया मान लो कि भूत दिख गया भूत है तो ते मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी क्योंकि तो इसका अर्थ है आत्मा है इसका अर्थ क्या है आत्मा है क्यों क्योंकि कुछ ऐसी वस्तु है जो बिना शरीर के टिक रही है जो शरीर से अलग है तो आत्मा है, तो वो एक जो है।, अलग है जीवन जीवन के लक्षण है ठीक है अलग से तो इसका अर्थ आत्मा है और आत्मा है तो तो फिर पुनर्जन्म वाली भी बात सही होगी और यदि वो बात सही है तो है ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं कभी खत्म नहीं होने वाला अब तक मैं जो सोच रहा था खत्म हो जाऊंगा यूट्यू पे वो तो मैं खत्म नहीं होने वाला तो इससे बड़ी इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है तो दोनों केस में भूत वाली जगह से जाने में कोई चिंता नहीं तो मतलब वो फिलोसॉफी से भी भाई इसलिए इसलिए शोक करना कोई भी है मूर्ख था ना अरे मैंने भूत देखा उसको पैर पैर पैर उल्टे थे तो भूत था नहीं तो चलो बोले पैर उल्टे थे तो देखा देखा तभी तो तो तो तो बोल सकता है। है हाँ है बोलो वो बोला। देखा ना? देखा तो फिर? सकता तो ये, क्या करना ये ये पॉइंट का क्या कनेक्शन नहीं मैं तो कह रहा हूं। अच्छा, अपना आपने ज्ञान दिखाना चाह रहा है कि उसको पता है, पे है उसके। <laughs> नहीं। और क्या वही कनेक्शन नहीं ठीक है आज यहाँ पर समाप्त करेंगे श्रीमद भगवद गीता ए